महाभारत द्रोण पर्व सततमो पांडव वीरों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण द्रुपद के पौत्रों तथा द्रुपद एवं विराट आदि का वध धृष्टुम्न की प्रतिज्ञा और दोनों दलों में खमासान युद्ध संजय उवाच त्रिभाग मात्र शेषायात्र च संघृष्ट विषा संजय कहते हैं प्रजानात उस समय जब रात्रि के पंद्रह मुहूर्तों में से तीन मुहूर्त ही शेष रह गए थे हर्ष तथा उत्साह भरे हुए कौरवों तथा पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ अथ चंद्र प्रभाम अरुणो वृष्णनादित पुरासर अरुणोभ्योदयाच्राम्री कुरिवाम तदनंतर सूर्य के आगे चलने वाले अरुण का उदय हुआ जो चंद्रमा की प्रभाव को छीनते हुए पूर्व दिशा के आकाश में लालिमा सी फैला रहे थे प्राच्याम दहस्त्रण नुण तपन जथा चक्रम भ्राजते रविमंडलम प्राची में अरुण के द्वारा अरुण किया हुआ सूर्य देव का मंडल सुवर्ण चक्र के समान होने लगा सुनने लगाकर जपंत संध्या संध्यागता योग बभू तब समस्त कौरव पांडव सैनिक रथ घोड़े तथा पाल के आदि सवारियों को छोड़कर संध्या बंदन में तत्पर हो सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर वेद मंत्र का जप करते हुए खड़े हो गए दे सोमक दुर्योधन पुरो ग सेना के दो भागों में विभक्त हो जाने पर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आगे होकर सोम को पांडव तथा पांचालों पर धावा किया द्वैध्वाधवर्जुनम अब्रवीत सपत्त अपसभ्यम इमं कुरू कौरव सेना को दो भागों में विभक्त दे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ तुम अन्य शत्रुओं को बाएं करके इन को दाएं करो और इनके बीच से होकर आगे बढ़ चलो समाधव मनु कुरु धनंजयः धनंजय द्रोण कर्ण महेश्वासो सभ्यता अच्छा ऐसा ही कीजिए भगवान श्री कृष्ण को यह अनुमति दे अर्जुन महाधनु द्रोणाचार्य और कर्ण के बाएं से होकर निकल गए अभिप्राय तो कृष्ण से ज्ञावा पर पुरंजय आज से शगतम पार्थम भीम सेवाच श्री कृष्ण के इस अभिप्राय को जानकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हुए अर्जुन से इस प्रकार कहा भीम सेन उवाच अर्जुनाजुन अर्जुना, विभत्सो सुन सवी तदवचो मम यदम तस्य कालो यमागतः भीमसेन बोले अर्जुन अर्जुन बिभत्सो मेरी यह बात सुनो छत्राली माता जिसके लिए बेटा पैदा करती है उसे कर दिखाने का यह अवसर आ गया है अस्मश्चे आगते काले श्रेयो न प्रतिपस् असंभावित रूप स्तम संकर्यसी यदि इस अवसर के आने पर भी तुम अपने पक्ष का कल्याण साधन नहीं करोगे तो तुमसे जिस शौर्य और पराक्रम की संभावना की जाती है उसके विपरीत तुम्हें पराक्रम शून्य समझा जाएगा और उस दशा में मानो तुम हम लोगों पर अत्यंत क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाले सिद्ध होंगे सत्य श्री धर्म यश साओ में श्रेष्ठ मेमान श्रेष्ठ वीर तुम अपने पराक्रम द्वारा सत्य लक्ष्मी धर्म और यश का ऋण उतार दो इन शत्रु को दाहिने करो और स्वयं बाएं रहकर शत्रु सेना को चीर डालो संजय उवाच भीमेना स सभ्य साची कर्ण द्रोणावतिक्रम्य समर्यत संजय कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन से इस प्रकार प्रेरित होकर सभ्य अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रु सेना पर चारों ओर से घेरा डाल दिया तमाजस समाजांत दहंत क्षत्रिय पराक्रांत पराक्रम्य तथा क्षत्रियवाशक् वर्धमानिवा नर्जुन वीरों को दग्ध करते हुए युद्ध के मुहाने पर आ रहे थे उस समय वे क्षत्रियोधा जल के आग के समान बढ़ने वाले पराक्रमी अर्जुन को पराक्रम करके भी आगे बढ़ने से रोक न सके अथ दुर्योधन कर्ण शकुन शापिशो बल अभ्य वर्षर कुंती कु पुत्र धनंजयम तर दुर्योधन कर्ण तथा सुबल पुत्र शक्नी तीनों मिलकर कुंती पुत्र धनंजय पर बाण समूह की वर्षा करने लगे राजेन्द्र सरवर से रत राजेन्द्र तब उत्तम अस्त्रवे में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सबके अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें बाणों की वर्षा से ढक दिया अस्त्रण संघुअस्तो जित्रिय दस भी दस भी शरही हम शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले जितेंद्रिय अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण करके उन सब को दस दस तीखे बाड़ों से बिन्द डाला उद्धुतारृष्टि तमच घोरम शब्दाभवन महान उस समय धूल की वर्षा ऊपर छा गई साथ ही बाणों की भी वृष्टि हो रही थी इससे वहाँ घोर अंधकार छा गया और बड़े जोर से कोलाहल होने लगा न न तथा गते उस अवस्था में न आकाश का न पृथ्वी का और न दिशाओं का ही पता चलता था सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होकर वहां सब कुछ अंधकार में हो गया था नैब तेन वा स्म परस्परम उमयुद्यंत पार्थिवा राजन वे शत्रुसैनिक तथा हम लोग आपस में कोई किसी को पहचान नहीं पाते इसलिए नाम बताने से ही राजा लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे विरथारथिनो राजन समासाद्य परस्परम कवचे महाराज थिहीन हो जाने पर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के केश कवच और बाहें पकड़कर जूझने लगे हतास्वाहत सुचेष्टा रथिनो हता जीवंत बहुत से रथी घोड़े और सार्थी के मारे जाने पर भय से पीड़ित हो ऐसे निश्चिष हो गए थे कि जीवित होते हुए भी वहाँ मरे के समान दिखाई देते थे हतान गन वाजि कितने ही घोड़े और घुड़सवार मरे हुए पर्वताकार हाथियों से सड़कर प्राण दिखाई देते थे। हवे द्रोणो विधुज्वल उधर द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल से उत्तर दिशा की ओर जाकर धूम रहित अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए रणभूमि में खड़े हो गए। पांडवा नाम विषाम पते प्रजानाथ उन्हें युद्ध के मुहाने से हटकर एक किनारे आया देख उधर खड़े हुए पांडवों की सेनाएं थरथर थर कापने लगी भ्रजमान श्रियाुक्त ज्वल्त तेजसा द्रोणम दृष्ट्वा परे त्रेसुचे भारत, भारत तेज से प्रज्ज्वलित हुए से श्री संपन्न द्रोणाचार्य को वहाँ प्रकाशित होते देख शत्रुसैनिक थर्रा उठे कितने ही वहाँ से भाग चले और बहुतेरे मन में उदास किए खड़े रहे आहवयन तम पर एक प्रभिन्नम इव वारण नियुम दान वास्व य जैसे दानव इंद्र को नहीं जीत सकते जैसे ही शत्रु सैनिक शत्रु सेना को ललकारते हुए मदत गदराज के समान द्रोणाचार्य को जीतने का साहस नहीं कर सके केचिदा निहा कैचि के विस्मृता जिद, कुछ योद्धा लड़ने का उत्साह बैठे कुछ भी रोष में भर गए कितने ही योद्धा उनका पराक्रम देख आश्चर्यचकित हो उठे और कितने ही अमरस के वशीभूत हो गए हस्ते हस्ताग्रमरे प्रत्यपिनसन पे दस नोष्टान कोई कोई हाथ मलने लगे कुछ क्रोध से आतुर हो दाँतो से मृदुश्चा परे भुजान अन्य चान्व पतन द्रोणम चकता कुछ लोग अपने आयुधों को उछाल दें और धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे दूसरे योद्धा अपनी भुजाओं को मसलने लगे तथा अन्य से वीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर द्रोणाचार्य पर टूट पड़े पीड़िता राजेंद्र समरे भृत वेदना राजेंद्र पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा विशेष रूप से पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी समरभूम में डटे रहे तथो तो विराट द्रोणम तथा संग्रामे द्रुपणा संग्राम में इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए रण दुर्जय द्रोणाचार्य पर राजा विराट और द्रुपद ने एक साथ चढ़ाई की द्रुपद से तथा पौत्रास्त्र एव विषाम चेदयच महेश द्रोण बेवाजुर्युधी प्रजाद राजा द्रुपद के तीनों ही पौत्रों तथा चेद देसी महाधन योद्धाओं ने भी युद्धस्थल में द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया द्रुपद पौत्राणिया निश्ते श्रिपे द्रोणो हरत प्राणते भुवि तब द्रोणाचार्य ने तीन तीखे बाणों का प्रहार करके द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण हर लिए वे तीनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथो द्रोणोज युद्धे के सिंजयान मस्या जेहत कृष्णा भारद्वाजो महारथान तत्पश्चात भरद्वाज नंदन ने युद्ध में चेदिकंजय तथा संपूर्ण को परास्त कर दिया ततस्तु प्रति महाराज युगे। महाराज इसके बाद राजा द्रुपद और विराट ने द्रोणाचार्य पर सम्रांगण में क्रोध पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तम निहते सुवर्षम तो द्रोण क्षत्रिय तव तो सर छादयामास विराट द्रुपदाउ बहु क्षत्रिय मृदन द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा उस वर्षा को नष्ट करके विराट और द्रुपद दोनों को ढक लिया द्रोणे न छाद्यमो सु तो क्रुद्धौ संग्राम मूर्धन द्रोणम सर विद्युत द्रोणम शरे विभ्यु परम क्रोधमास्थित द्रोणाचार्य के द्वारा आच्छादित किए जाने पर क्रोध में भरे हुए दोनों नरेश अत्यंत कुपित हो युद्ध के मुहाने पर बाणों द्वारा द्रोण को घायल करने लगे ततो द्रोणो महाराज क्रोधाम भल्लाभ्यामृत तीक्षाभ्याम चिक्षेत धनुषे तयो महाराज तब आचार्य द्रोण ने क्रोध और अमरस से युक्त ओ दो अत्यंत तीखे द्वारा उन दोनों के धनुष काट डाले ततो समरे द्रोण सद कांक्ष्म इससे कुपित हुए विराट ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से दस तोमर और दस बाण चलाए शक्तिम आयासिम च्रुपदो घोराषिता क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने लोहे की बनी हुई स्वर्णभूषित भूषित भयंकर शक्ति जो नागराज के समान प्रतीत होती थी द्रोणाचार्य पर चलाई ततो तथो भल्ल चित्वातां चित्वाद तो शक्तिम से उन दसों तोमरों चार्य तीखे अपने बाणों के द्वारा स्वर्ण एवं वैदुर मणि मन, से विभूषित उस शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथो द्रोण सुपिहिताभ्याम भल्लाभ्याम हरिमर्द द्रुप विराट च प्रषयामा सृतवे तत्पात शत्रुमृदन आचार्य द्रोण ने दो पानीदार भल्लों से मारकर राजा द्रुपद और विराट को यमराज के पास भेज दिया हते विराटे द्रुपदेक पांचाषु तथा हते सूत्रु वीरेशु द्रुपदस्थ दसू द्रोणस्य कर्म तदृष्टवा कोप दुःख सन्व सीना मध्य दृष्टुम नो विराट द्रुपद कैक चेदी म और पांचाल योद्धाओं तथा राजा द्रुपद के तीनों वीर पुत्रों के मारे जाने पर द्रोणाचार्य का वह कर्म देख कर क्रोध और दुख से भरे हुए महामस्पिधु ने रथियों के बीच में इस प्रकार शपथ खाई इष्टा पुरता तथा छात्रा ब्राह्मण द्रोणो युच्चेत यम वा द्रोण आज जिसके हाथ से द्रोणाचार जीवित छूट जाए अथवा जिसे वे पराजित कर दे यज्ञ करने तथा तो कुआ बावली बनवाने एवं बगीचे लगाने आदि के पुण्यों से वंचित हो जाए और ब्राह्मणत्व से भी गिर जाए द्रुपद कुल में उत्पन्न होने के कारण धृष्ट दुम्न का क्षत्रिय होना तो प्रसिद्ध ही है परंतु याज और उपयाज नामक दो तपस्वी ब्राह्मणों की तपस्या से उनकी उत्पत्ति हुई थी तथा परमेश्वर के मुख से प्रकट हुए ब्राह्मण स्वरूप अग्नि से उनका प्रादुर्भाव हुआ था इससे उनमें ब्राह्मणत्व तो भी था साम मध्ये आया द्रोणम सहानिक पांचाल्य परवीरहा इस प्रकार उन संपूर्ण धनोधरो के बीच में प्रतिज्ञा करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांचाल राजकुमार धृष्ट अपनी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर चढ़ आए पंचाला करणचन चापिशा ते रक्ष द्रोण मावे एक ओर से पांडव से पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य को मार रहे थे और दूसरी ओर से दुर्योधन कर्ण सुबल पुत्र पुत्री तथा दुर्योधन के मुख्य मुख्य भाई उस युद्ध में आचार्य की रक्षा कर रहे थे तथा महारथतम सु पंचाला नो उन संपूर्ण महारथियों द्वारा सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य की ओर पांचाल सैनिक प्रयत्न करने पर भी आंख उठाकर देख तक सके। नीम से आर्य तब वहा पुरुष प्रवर भीमसेन धृष्ट धुम्न पर कुपित हो उठे और उन्हें भयंकर बाघ बाण द्वारा छेदने लगे भीम सेनुआच द्रुपदस्ल सर्वास्त्र क क्षत्रियो अवस्थितम् प्रेक्ष बोले द्रुपद के कुल में जन्म लेकर और संपूर्ण अस्त्रों का सबसे बड़ा विद्वान होकर भी कौन स्वाभिमानी क्षत्रिय शत्रु को सामने खड़ा हुआ देख सकेगा पि पितृपुत्र बधम प्राप्त पुमान क विशेष तस्तु शपथम सपे राजसि शत्रु के हाथ से पिता और पुत्र का पाकर विशेषतः राजाओं की मंडली में शपथ खाकर कौन पुरुष उस शत्रु की रक्षा करेगा ए सब स्वा नर इध स्वेद तेजसा सरचा पेन धनो द्रोण छत्र धत धनुष बाण रूपी इंधन से युक्त हो तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले ये द्रोणाचार्य अपने प्रभाव से क्षत्रियों को दग्ध कर रहे हैं कर्म द्रोण में वह व्रजा ये जब तक पांडव सेना को समाप्त नहीं कर लेते उसके पहले ही मैं द्रोण पर आक्रमण करता हूँ वीरो तुम खड़े होकर मेरा पराक्रम देखो इतुक्त प्राभ सत्क्रुद्धो द्रोणा ने कमृको दर शरय पूर्णा यथो श्रेष्ठ द्राव्यस्थो वाशिम ऐसा कहकर भीमसे कुपित हो धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा आपकी सेना को खदेड़ते हुए द्रोणाचार्य के सैन्य दल में प्रवेश किया द्रोणम इसी प्रकार धृष्ट दुम ने भी आपकी विशाल सेना में घुसकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की उस समय बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा नई ना समय युद्धम नचसुतम यथा सूर्योदय ए राजन समत्पिन जो अभवन महान राजन उस दिन सूर्योदय के समय जैसे महान जनसंहार की संग्राम हुआ वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और न सुना ही था संसक्ता देवचा दृश्यन्थ वृन्दानिमार हताच विणारी शरीराड़ि शरीर माननीय नरेश उस युद्ध में रथों के समूह परस्पर सटे हुए ही दिखाई देते थे और देहधारियों के शरीर मरकर बिखरे हुए थे। पार्श्वत परे कुछ योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्ग में दूसरे योद्धाओं के आक्रमण के शिकार हो जाते थे कुछ लोग युद्ध से विमुख होकर भागते समय पीठ और पार्श्व भागों में विपक्षियों के बाणों की चोट सहते थे तथा युद्धम संध्यागत सूर्य छड़े न समय इस प्रकार वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हो तो ही रहा था कि क्षण भर में प्रातः संध्या की वेला में सूर्य देव का पुण्यतः उदय हो गया इत श्री महाभारते द्रोण पर्वि द्रोणवध पर्वड़ी संकुल युद्धे अधिक शतमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण पर्व में संकुल युद्ध विषयक १४६वां अध्याय पूरा हुआ